188 वां अध्याय वर्ण आदि रोगों की चिकित्सा भगवान श्रीहरि ने कहा हे रुद्र प्रहार से हुआ घाव और मवाद्युत फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है दोनों हाथों से अपामार के जड़ मलकर उसके रस से चोट के घाव को घरने पर रक्त स्राव रुक जाता है लांग लिखा मूल तथा 110 नामक औषधि को पीसकर उसके लेप से सले कांटा युक्त वर्ण का मुख संलिप्त करने पर कांटा निकल जाता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से भर जाता है नाड़ी के घाव में बाल मूल की जड़ को अथवा मेसस्त्रंगी की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना बैसे के दही में कोदो का भात मिलाकर खाने से और हिंग की जड़ का चूर्ण खाओ भरने से भी नाड़ी का बर्न सुख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और रगड़ कर लेप करने से रक्त दोष सांठ हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। हे संकरे, सहजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को आमल रहित मट्ठे में पीसकर उसका लेप ग्रंथिका रोग पर लेप करने से वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। स्वेद अपराजिता की जड़ चावल की धुवन से पीसकर उसका रहस्नेत्रों में लगाने से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। हे सिव काले मच के साथ अगस्त पुष्प के रस करने से सूल रोग का नाश करता हैं। शाम की केंचुग इसका लेप करने से भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होती गोरोचन मरीच पिपली सेंधा नमक और मधु इन सभी का अंजन बनाकर आंखों में आंजने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है गुग्गुल की धूप ग्रह बाधा नाशक करती है काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथिया ज्वर दूर हो जाता है 190 अध्याय पटल आदि नेत्र रोग गुर्मदांत क्रते विविध ज्वर तथा अंबिस दोष समन के उपाय भगवान श्रीहर ने कहा है नील लोहितय श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक रोग नष्ट हो जाता है और इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है हे सुरार मदन शिव गोकर की जड़ चबाकर दांतों में यदि ऋतुकाल में उपवास पूर्वक स्त्री को दुग्ध के साथ मंदार वृक्ष की जड़ को पीस कर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म और शोले विकार नष्ट हो जाता है पलाश अथवा अपामार्ग की जड़ हाथ में बांधने पर सभी प्रकार के जरों का विनाश होता है तथा भूत प्रेत के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट सेवन भ्रष्टकमोल अर्थात विचिया वृक्ष जड़ को वासी जल के साथ पीसकर प्रातः काल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है इसकी जड़ को सिका में बांधने से एहा एक आधे ज्वर दूर होता है वे भी विनाष्ट हो जाते हैं इस जड़ को वासी जल के साथ पीसकर पीने से सभी प्रकार का विष दोष हो जाता जो मनुष्य पहाड़ा की जड़ को पीसकर गर्त के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दूर हो जाता है रक्तवर्ण वाले चित्रक वृक्ष की जड़ को पीसकर कानों में डालने से कामला रोग हो जाता है इसमें संका नहीं श्वेत कोकिलाक्ष की जड़ को पीसकर बकरी के दूध में 3 सप्ताह तक पान करने से 6 रोग रक्तवाहक विकार नष्ट होता हैं। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य परोकर कंठ में धारण करने से त्राहिक आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूत आदि व्याधियां विनष्ट हो जाती हैं। हे रुद्रे, स्वेत गुंजा वृक्ष के पुष्प तथा मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के विषों का विनाश हो जाता है इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि की जड़ को कटिप प्रदेश में बांधकर सिम आदि हिंसक पशुओं के भय को दूर किया जा सकता है। हे ईश, विष्णु क्रांता की जड़ को रेश में सूत में बांधकर कान में धारण करने से, मगर वह छात्रजन्तुओं का भय नहीं रहता। 109वां अध्याय गंडमाला प्लेहां, विद्रदिं कुष्ट दध्रों, सेधमें पीना स्ततां छर्द्यां आदि विभिन्न रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के इंद्रमान विधि। भगवान श्रीहरि ने कहा है ईश्वरे, गोमूत्र के साथ अप्राप्ता की जड़ पीने से गंडमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। इंद्रबारोनी की भी � जिंगनी, एरंड तथा शोकसिंभी को मिलाकर सीतल जल युक्त लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा और गर्दन की व्यथा दूर होती है भैंस का मक्खन अश्वगंधा पिपली वचा और दोनों प्रकार का कूट एक में मिलाकर बनाया गया लेप लिंगस्रव तथा स्तनगत दुख का विनाशक होता है कोट और नागवला के चून को मखन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेपय वतियों के भक्षस्थल को सुडोल ओज गुण से संपन्न तथा सुंदर बनाता है इंद्रवारुणी की जड़ो काढ़ कर रोगी का नाम लेकर दूर से ही उसके प्रति ठीक दिया जाए तो प्लीहा रोग शांत हो जाता है चावल के धोने से श्वेत पुनर्नवा की जड़ पीस इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है केले का पत्ता और यह वा क्षार जल में सिद्ध करके तैयार किया गया पेय पीने से उदर जनित समस्त विकार दूर हो जाते हैं केले के जड़ गुड़ और घी में मिलाकर अग्नि पर पकाकर खाया जाए तो वह उदर जनित कृमियों को विनष्ट कर देता है प्रतिदिन प्रातः काल आंवले व्याख्यन करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हरीथ की, बिड़ंग, हल्दी, स्वेत, सरसों, सोमलता की जड़, कंजे की जड़ और नमक को गोमूत्र में पीसकर एक सिद्ध योग बन जाता है। वैसे भी आस्तियों कुष्ठ रोग को दूर करने वाला होता हैं। एक बाग त्रिफला, दो बाग हरीथ की और सोमलता के बीजों को ख यह पत्ते से तद्र रोग को नष्ट करता है गोमूत्र और नमक से युक्त खटे मट्ठे का क्वाथ बनाकर उसको कांसे के पात्र में घिसकर लेप करने से कुष्ठ और दद्रू दोनों रोग दूर हो जाते हैं हल्दी हरिताल दूर्वा गोमूत्र तथा सिंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप तद्रोपामा और गर् नामक रोग को दूर सोमलता के बीजों का चूर्ण और मखन का मदगे साथ सेवन करना चाहे ये औषधियां श्वेत कुष्ठ रोग का विनाश करने वाली हैं इनके प्रयोग में मठे के साथ चावलाद का भोजन पत्र है श्वेत अपराजिता की जड़ को उसी के साथ, साथ रस के पीस कर उसका लेप एक मास में श्वेत कुष्ठ को वि करता है हे ब्रसबद्धज पामा कुष्ठ का विनाश काले मिर्च और सिंदूर से युक्त भैंस के मखन का लेप लगाने से होता है स्वेद गंबारी की जड़ का दुग्ध के साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिए या पाक सुकलपित पित्त रोगा विनाशक है मूली के बीज को तथा की के जड़ के रस में मिलाकर लगाए गए लेप से सिद्धम रोग विनष्ट होता है केले का अचार केला और अपामार का अक्षार एरंड तेल में मिलाकर उस लेप का अभ्यंग करने से तत्काल सिद्ध मरोगनष्ट हो जाता है। हे ब्रह्मस्वदध्वज, गोमूत्र से युक्त कोसमांड के नाल का अक्षार और जल में पीसी गई हल्दी को भेंसे के गोबर में मिलाकर मंद मंद आंच पर सिद्ध करना चाहे, उसका उपचार लगाने से शरीर का सौम्द दार हल्दी हल्दी और कूट नामक जो औषधियां हैं उनका अवटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीर में लगाता है वह दुर्गंध से रहित होकर सुगंधित हो उठता है दूर्वा काक जंगा अर्जुन के पुष्प जामुन की पत्तियां तथा लोद्र पुष्प इन सभी को एकांत में मिलाकर पीस लेना चाहे। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है लोग्र पुष्प तथा जल में पीसकर तैयार किया गया धतूर के चूर्ण के लेप का उपटन लगाने से मनुष्य के शरीर में इस्ते ग्रीष्म बाधा दूर हो जाती है प्रातः काल दूध भाप धर्मदोष काक जंघा का उपटन करने के लिए सुंदर अनुलेपन द्रव्य होता है